I'll never forget. बिनू? नहीं कौ के निस्तार इसलिए ख्याल रखो परमात्मा के बिना किसी का भी निस्तार नहीं इसके पहले कि सब सूख जाए तुम अपने जीवन रस से परमात्मा की स्मृति को गहन कर लो कोई धड़कन है ना आंसू ना उमंग वक्त के साथ या तूफान गए ये सब चले जाएंगे इसके पहले इनका उपयोग कर लो इसके पहले कि तूफान जाए अपनी पताका उड़ा लो इसके पहले कि यह हवा समाप्त हो जाए अपनी नाव छोड़ दो इसका उपयोग कर लो तलब के सहरा में चप्पे चप्पे पे हैं मेरे नक्श से पाके मोहरे अगर मैं इस हविस कदे से गुजर गया था मुसाफिराना इतना ही ख्याल रखो कि यह तृष्णा का जो मरुस्थल है इसमें तुम्हारे पैर के चिन्ह तो छूटेंगे ही बुद्ध के भी छूटते हैं बुद्धुओं के भी छूटते लेकिन बुद्ध कैसे छूटते हैं जैसे कोई मुसाफिराना ढंग से गुजर गया हो पीछे लौट के बुद्ध नहीं देखते चिन्हों में जकड़े नहीं जाते तुम तो एक एक पैर को ऐसे उठाते हो मजबूरी में हर पैर को यमदूतों को आके उठवाना पड़ता है तुम तो कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते सब पकड़ रखना चाहते हो आदमी जवान ही रह जाना चाहता बूढ़ा नहीं होना चाहता बूढ़ा मरना नहीं चाहता जो जहां है वहीं अकड़ जाना चाहता है वहीं रह जाना चाहता है थिर होकर और जगत अथिर है बदलना तो पड़ेगा जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा जो जवान है बूढ़ा होगा इसकी तैयारी कर लो तैयारी क्या है इसकी इसकी तैयारी है धीर धीरे धीरे अपने, तो दीर अपने भीतर उतरो धीरे धीरे अपने भीतर शांत बैठो धीरे धीरे अंतरतम से परिचय बनाओ वहां तुम साक्षी को पाओगे वही साक्षी बचता है फिर तो तुम्हारी लाश भी जब चढ़ाई जाएगी चिता पर तो भी तुम साक्षी रहोगे मंसूर का जब सिर काटा गया तो वो हंस रहा था किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर हंसते क्यों हो तो उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम भी देख रहे हो मेरा सिर काटा जा रहा हो मैं भी देख रहा हूं कि मेरा सिर काटा जा रहा है मेरी हंसी तुम्हारी हंसी से ज्यादा गहरी क्योंकि तुम उसको मार रहे हो जो मैं हूं ही नहीं तुम उसको मार रहे हो जो अपने आप ही मर जाता है जिसको मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी तुम उसको मार रहे हो जिसको बहुत समय हुआ मैं छोड़ ही चुका तुम उस घर को गिरा रहे हो जिसका मैं अब वासी नहीं हूं इसलिए मैं हंस रहा हूं तुम मुझे तो छुप भी ना पाओगे कृष्ण ने कहा ना नैनम छिदंती शस्त्राणी उस भीतर छिपे हुए प्राण को शस्त्र छेद नहीं पाते नाहम दहति पावका उस भीतर छिपी हुई आत्मा को उस मुझको आग भी नहीं जला पाती मगर कैसे उसकी पहचान हो कौन हमारा दर्द बटाए कौन हमारा थामे हाथ उनके नगर में जगमग, अपने देश में रात ही रात कैसे वहां तो सब जगमग है वहां सब प्रकाश ही प्रकाश है परमात्मा यानी प्रकाश और हम यानी अंधकार अहंकार अंधकार है प्रार्थना प्रकाश है कौन हमारा हाथ थाम हम है हम पुकारें हम प्रार्थना की तरफ धीरे धीरे धीरे धीरे झुके गुनगुनाते गुनगुनाते आ जाएगी आते आते आ जाएगी नाम सुमिरमर म बावरे नाम बिन कोई को निस्तारा और ध्यान रखना किसी का निस्तार नहीं जान पर तू है ज्ञान तत्व मैं मन समझ बिचारा उसके स्मरण करने से ही आत्मदर्शन होता है ज्ञान होता है तत्व की प्रतीति होती कि क्या है और क्या नहीं है उसके नाम के उठने के साथ ही तुम्हारे भीतर मसाल जल जाती मयाल ए सोज ए गंमा ए निहानी देखते जाओ भड़क उठी है समा ए जिंदगानी देखते जाओ और जब उसके प्रेम में उसकी प्रार्थना में उसकी अभीपा में उसकी वासना में भीतर की लौ भड़कती भड़क उठी है समाये जिंदगानी देखते जाओ तो तुम्हारे भीतर से एक पुकार भी उठेगी दूसरों को भी तुम बुला लोगे कि आ जाओ और देख लो जो मेरे भीतर हुआ है वही तुम्हारे भीतर भी हो सकता है तुम जो आए हो तो सकल ए दर और दीवार है और कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती दिन की तो बात ही क्या कहो रात भी बड़ी रंगीन हो जाती अंधेरा भी बड़ा ज्योतिर्मय हो जाता है तुम जो आए हो तो सकल ए दर और दीवार है और तो सब बदल गया दुनिया बदल गई काराग्रह मंदिर हो गया कितनी रंगीन मेरी शाम हुई जाती तब सब रंगीन हो जाता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं धार्मिक व्यक्ति का सारा जीवन उत्सव के रंग से भरा होता है धार्मिक जीवन का स्वाद ही उत्सव है महोत्सव है अगर ऐसा न हो तो समझना कि कहीं चूक हो गई उदास होने लगो तो समझना कि कहीं भटक गए परमात्मा के साथ तो नृत्य है कहा भय जलप्रात प्रात अनहाय कुछ ना होगा कि रोज रोज सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में नहाए इससे कुछ भी ना होगा ऊपर ऊपर की बातों से कुछ भी ना होगा भीतर स्नान होना चाहिए नाम सुमिर मन बाबरे यही तो भीतर के स्नान की कला है ध्यान यानी भीतर का स्नान उससे आत्मा नहाती स्वच्छ होती कहा भय जलप्रात अन्हाए कहा भय किए अचारा अब कितने तरह के क्रियाकांडों में लोग लगे हैं आचरण साध रहे हैं ऐसा करना वैसा करना यह खाना वो खाना यह छोड़ना वह छोड़ना कोई नमक छोड़े बैठा है कोई घी छोड़े बैठा है किसी ने कुछ किसी ने कुछ इतनी छोटी छोटी बात में तुम जो कर रहे हो इनसे क्या सार है ये देह जिसमें घी जाता है जल जाएगी फिर तो चाहे घी डालो और चाहे ना डालो ये देह जिसमें नमक जाता है मिट्टी में मिल जाएगी फिर नमक डालो कि ना डालो तुम्हारे आचरण देह से भीतर जाते नहीं और जाना है देह से भीतर पाना है देह से भीतर खोजना है उसे जो देहातीत है आचरण तो देह का ही होता है स्नान कर लिया राम नाम चदरिया ओढ़ ली बैठ गए उपवास कर लिया एक दिन कभी घी छोड़ दिया कभी नमक छोड़ दिया कहा भय माला पहरे थे का तिलक तिलारा माला भी डाल ली तो कुछ होगा नहीं जब तक कि तुम ही उसकी माला के मन के ना बन जाओ और क्या हुआ अगर तिलक भी लगा लिया ये सब बाहर के प्रतीक हैं इन पर रुक मत जाना और ये मत सोचना कि जगजीवन दास कह रहे हैं कि नहाना बंद करो क्योंकि ऐसे मूड़ भी हैं वो यही सोच लेते हैं अरे बिल्कुल ठीक कहा भय जल प्रात अना है तो छोड़ो छाड़ो झंझट ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भी झंझट मिटी नहाने की भी झंझट मिटी जगजीवन दास ये नहीं कह रहे हैं कि नहाना मत इतना ही कह रहे हैं कि नहाना देह का नहाना और देह की स्वच्छता सुंदर है अपने आप में ठीक है मगर यह मत सोच लेना कि इतने से ही भीतर का स्नान हो गया गले में माला डाली ठीक है स्मरण रखना ऐसे उसकी गले की माला तुम्हें बन जाना है जैसे धागे में पिरो दिए हैं ये मन के ऐसे ही उसके धागे में तुम पिरो जाना वह सूत्रधार है तुम मन का बन जाना ये तुम्हें स्मरण दिलाती रहे माला इतना मत सोच लेना कि माला पहन ली तो सब हो गया कहा भय का दिए तिलक तिलारा और तिलक लगा लिया उससे क्या होगा लेकिन यह नहीं कह रहे हैं कि तिलक मत लगाना तिलक तो प्रतीक है और प्यारा प्रतीक है तिलक तो खबर देता है छठ में चक्र की आज्ञा चक्र की तिलक तुम्हें याद दिलाता रहता है आज्ञा चक्र की कि इस जगह पहुंचना है काम ऊर्जा को इस जगह लाना है उसके नीचे पांच और चक्र हैं तुम्हारी वासना की सारी शक्ति उठते उठते उठते उठते दोनों भ्रू मध्यों के मध्य में आ जाए भ्रू मध्य में आ जाए तिलक उसका प्रतीक है कि याद दिलाता रहे रोज तिलक लगाओगे याद रहेगी तिलक दिन भर लगा रहेगा स्मरण दिलाता रहेगा उसकी सुगंध उसकी ठंडक तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि ऊर्जा यहां आनी है ऊर्जा यहां लानी है सुमरण यहां लाना है इसलिए उसको आज्ञा चक्र कहते हैं क्योंकि जो भी चीज वहां पहुंच जाती वो पूरी हो जाती वहां से जो आज्ञा निकलती है वह पूरी हो जाती जब तक तुमने परमात्मा को आज्ञा चक्र से याद नहीं किया तब तक याद बेकार है वहां याद होनी चाहिए जब वहां ध्यान पहुंचता ध्यान पूरा हो जाता वहां पहुंचते ही तुम साधारण नहीं रह जाते तुम भाग्य विधाता हो जाते तब तुम जो कहते हो वही हो जाता है। तुम जो बोलोगे वही हो जाएगा कहा भय व्रत अन्य नहीं त्यागे का दूध आहारा कुछ होगा नहीं सिर्फ इतने से कि अन्न त्याग दिया उपवास कर लिया कि दूध का आहार कर लिया और ख्याल रखना कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि दूध कुछ बुरा है मत लेना कि उपवास बुरा है मत करना मगर उतने पे रुकना मत आगे जाना है और आगे जाना है प्रतीक के आगे जाना है जैसे रास्ते के किनारे मील के पत्थर लगे होते हैं जिन पर लिखा रहता दिल्ली पचास मील दूर इनका उपयोग है यह व्यर्थ नहीं मगर कोई यहीं बैठ जाए कि आ गई दिल्ली लगा लिया छाती से पत्थर को तो पागल है नक्शे का उपयोग है लेकिन नक्शा असलियत नहीं और इसका मतलब यह नहीं कि नक्शे जला दो नक्शे काम के मगर इसका यह भी मतलब नहीं कि नक्शे बैठ के बैठे हैं और मजा ले रहे हैं नक्शे में कुछ मजा नहीं है इस बात को ख्याल रखना बाहर का सारा आचरण जब तक तुम्हें पार ले जाने में सहयोगी ना हो रहा हो तब तक व्यर्थ है अगर पार ले जाने में सीढ़ी बन रहा हो तो बड़ा सार्थक है भय पंच अग्नि के तापे कहा लगाए छारा भस्म लगाने से क्या होगा अग्नि तापने से क्या होगा लेकिन भस्म लगाने का अर्थ समझते हो उसका अर्थ है मिट्टी हूं यह याद बनी रहे मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी इसके पहले कि मिट्टी मिट्टी में गिर जाए मैं मिट्टी में कुछ खोज लूं जो मिट्टी नहीं है मृण मैं चिनमय को खोज लूं इसलिए राख लगाता है साधु वह यह कह रहा है कि बाकी सब राख है मगर कुछ लोग हैं कि वो राख ही लगा के मस्त हो गए बस वो बैठे हैं राख लगाए वो कहते हैं जो करना था कर लिया राख लगा दी तुमने कभी देखा राख लगाने वाले साधु भी दर्पण रखते राख लगा रहे हो दर्पण अगर श्रृंगार भी कर रहे होते तो समझ में आता था कि दर्पण सार्थक मालूम होता है लेकिन राख लगा रहे हैं दर्पण रख के हद हो गई मूर्ता की एक दफा ट्रेन में यात्रा कर रहा था एक साधु मेरे साथ डब्बे में थे फट्टी लपेट रखी थी उन्होंने काफी लोगों ने छोड़ने आए थे स्टेशन पर बस उनके पास एक टोकरी थी उसमें दो फट्टियां और थी फट्टी बाबा ही वो कहलाते थे उनकी बड़ी प्रसिद्धि मेरे साथ वही थे और मैं था मैं आंख बंद करके लेट रहा उन्होंने अपनी टोकरी जिसमें दो फट्टियां थी जल्दी से उठाई फट्टियां अपनी देखी सब ठीक ठाक अब दो फट्टियां ही हैं मगर सब ठीक ठाक है मतलब कोई चूक चाक तो नहीं गया कोई चोरी इत्यादि तो नहीं ले गया फिर फट्टियों के नीचे कुछ नोट रखे होंगे वो भी उन्होंने गिनती करके वापस रख दी और बार बार मेरी तरफ देखती भी रहे कि मैं आंख बंद की हूं सो भी रहा हूं जग रहा हूं मैंने उसका आप बिल्कुल बेफिक्र रहो मैं आंख बंद किए हूं मैं देख ही नहीं रहा आप चाहे नोट गनो चाहे फट्टियां गनो मैं देख ही नहीं रहा आपको जो करना आप करो आपकी फट्टी आपकी नोट मुझे क्या लेना देना मैं तो बिल्कुल आंख बंद किए पड़ा हूं ना मैंने देखा ना मैं देख रहा हूं तो बड़े हैरान हो थोड़े बेचैन भी हो गए हर स्टेशन पे पूछते वो भोपाल कब आएगा मैंने उनसे कहा कि ये बोगी भोपाल ही कटनी इसलिए आप लाख उपाय करो ये बोगी भोपाल के आगे नहीं जा सकती आप घबराओ मत सुबह छह बजे भोपाल आएगा आप बार बार पूछो मत मगर उनकी बेचे नहीं तीन बजे रात मैंने उनको फिर देखा कि फिर उठ के वो पूछ रहे तब मैंने कहा हद हो गई भोपाल में ऐसा रखा भी क्या है सोयेगा नहीं ना सोगे ना सोने दोगे तो और पांच बजे से वो तैयार होने लगे अब तैयारी करने को भी कुछ नहीं था और जब मैंने उनको देखा कि जाके वो आईने के सामने खड़े होके फट्टी बांध रहे तब निश्चित मन में बड़ी दया उठी ये तो दया योग्य स्थिति हो गई ऐसा बांधा फिर नहीं जची तो फिर वैसा बांधा तैयारी कर रहे हैं वो लेने वाले लोग आएंगे भोपाल पर तो अपनी तैयारी में लगे हुए और पीछे लौट लौट के मुझे तरफ भी देखते जाते हैं कि कहीं मैं देखते नहीं मैं भाई मैं तुमको कह चुका कि मैं देखते ही नहीं आंख ही बंद रखता हूं तुम्हें जो करना हो करो फट्टी तुम्हारी दे तुम्हारी दर्पण सरकारी मैं बीच में कौन बोलने वाला तुम बांधो मजे जितनी बार खोलना खोलो बांधो जिस तरह तुम्हें बांधना वैसा बांधो आदमी अद्भुत है और आदमी का मन इतना मूड़ है इतना पागल है कि बाहर की व्यर्थ की बातों में बहुत ज्यादा रस ले सकता है राख भी लगा सकता है और राख श्रृंगार बन सकती बस चूक गए राख का प्रतीक था कि शरीर राख से ज्यादा नहीं है यह याद रहे यह पहचान रहे वो जो आग जला के बैठ जाता है फकीर वो इस बात का प्रतीक है कि आज नहीं कल आग में गिरना है मौत करीब आ रही यह चिता है अगर ये चिता की याद दिलाए तुम्हारे सामने लगी धूनी तो तो सार्थक है और अगर ये तुम्हारी नक्शे की ही पूजा बन जाए कि हम तो धूनी लगा के बैठेंगे तो बिना धूनी के नहीं बैठ सकते धूनी तुम्हारी पूजा बन जाए आचरण बन जाए तो चूक हो गई तो तुमने प्रतीक को सब कुछ समझ लिया कहां ऊर्धमुख धूमई घोटे कहां लोन किए न्यारा नहीं होगा कुछ लाभ नमक छोड़ो ये करो वह करो कहां भय बैठे थाणे ते, कहां मौनी किए है अमारा कुछ नहीं होगा खड़े रहो कि बैठे रहो कि एक टांग पर खड़े रहो कि सदा के लिए खड़े हो जाओ कि सदा के लिए बैठ जाओ कि लेटो ही मत कि सो ही मत इन सब से कुछ भी ना होगा ये सब प्रतीक है वो जो आदमी खड़ा रहता है वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं होश संभालूं। ऐसा होश संभालूं, जैसे शरीर खड़ा है ऐसा मेरा होश खड़ा हो जाए कि मैं मूर्छित ना रहूं। वो जो रीढ़ी सीधी करके पद्मासन में बैठा है वो ये कह रहा है ऐसे मेरे भीतर चैतन्य बैठ जाए पद्मासन में जैसा थिर हो जाए मगर भीतर तो चल रहा है सब पागलपन और बाहर पद्मासन लगा है तो कुछ सार नहीं है गृहणी त्यागी का पंडिताई का बकताई का वह ज्ञान पुकारा कितना ही सीख लो शास्त्रों से सब बकवास है गृहिणी त्यागी कहां बनवासा भय तन मन मारा घर छोड़ के भाग जाओ जंगल में कुछ सार ना होगा तन को मारो मन को मारो कुछ सार न होगा यह वचन बड़ा क्रांतिकारी है का भय तन मन मारा तन और मन को मारने से कुछ भी ना होगा यह रोक के लक्षण है यह आत्मघाती आदमी के लक्षण है यह विक्षिप्त आदमी के लक्षण है तन और मन को मारना नहीं है तन और मन के पार जाना है इनको सीढ़ी बनाना है यह तन मंदिर है परमात्मा का इसमें परमात्मा छिपा है उसे खोज लेना है इस देह का कोई कसूर नहीं इस देह ने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया इसको सताने की कोई आवश्यकता नहीं है यह देह तो तुम्हारी मित्र है प्रीत विहीन हीन है सब कुछ भूला सब संसार यह वचन याद रखना खूब रस सिख थे हृदय में खुद जाए प्रीति हीन है सब कुछ ये सब तुम करते रहो लेकिन जब तक परमात्मा से प्रीति नहीं लग गई तब तक सब व्यर्थ है और प्रीति लग गई तो सब सार्थक है असली चीज प्रीति है नाम सुमेर मन बावरे प्रीत विहीन हीन है सब कुछ भूला सब संसारा तेरी आंखों को ए दीवानी राधा कौन समझाए झड़ी बांधे न सावन की कि फागन का महीना है जो कोयल कूक उठती है तो दिल में हुक उठती धुआं होने नहीं पाता कोई यूं भी सुलगता है प्रीति जब सुल ऐसी कि जैसे कूक उठती है ऐसी हुक उठे कि जैसे सावन की झड़ी लगती है ऐसे आंसुओं की झड़ी लगे परमात्मा के लिए कोई रोए पुकारे तो फिर सब सार्थक है फिर मिट्टी भी छू दे ऐसा आदमी तो सोना हो जाती और जिसके जीवन में परमात्मा की प्रीति नहीं वो सोना भी छूए तो मिट्टी हो जाती प्रीति विहीन हीन है सब कुछ भूला सब संसारा और इतनी ही बात भूल गई प्रीति भूल गई और सब याद है बिना प्रीति के सब किए जा रहे हैं कर्तव्य की तरह किए जा रहे हैं पूजा भी कर आते हैं आरती भी उतार लेते हैं मूर्ति के सामने सिर भी पटक आते हैं प्रीति का कुछ भी पता नहीं और प्रीति ही असली चीज है न जाओ कभी मंदिर अगर हृदय में प्रीति है मंदिर तुम्हारे पास आएगा तुम जहां हो वहां मंदिर है मत करो पूजा तुम जो करोगे वही पूजा है कबीर ने कहा है उठू बैठू सो परिक्रमा अब कहां जाऊं मंदिर मंदिर यहीं उठता बैठता हूं वही परिक्रमा हो जाती क्योंकि वही तो है उसके सेवा कोई भी नहीं खाऊं पीऊं सो सेवा अब क्या भगवान को भोग लगाना भीतर भी वही बैठा है तो जो खाता पीता हूं उसी को भोग लग जाता है कबीर ठीक कह रहे हैं यही जानने वालों की अनुभूति है मंदिर रहे कहूं नहीं धावे अजबा जपे अधारा वो तुम्हारे भीतर बैठा है तुम्हारे घर में बैठा है तुम्हारे मंदिर में बैठा है मंदिर रहे कहूं नहीं धावे वो जाते नहीं तुमसे बाहर कहीं तुम कहां जा रहे हो उसे खोजने काबा काशी कैलाश तुम कहां जा रहे हो वो तुम्हारे बाहर कभी गया नहीं जाता नहीं तुम्हारे भीतर ही विराजमान है भीतर चलो अजपा जपे अधारा और उसके जाप के लिए तुम्हें कुछ मंत्रों इत्यादि की जरूरत नहीं प्रीति काफी है जस पनिहार धरे सिर गागर कुछ याद करने के लिए दोहराने की जरूरत नहीं कि बैठे हैं राम राम राम राम राम राम जप रहे इतने लोग राम राम जपेंगे तो कुछ राम की भी तो ख्याल करो उसका सिर भी घूमने लगेगा उसका सिर फटा जा रहा होगा भक्त उसकी जान लिए रह ले रहे होंगे एक आदमी मरा जो राम राम खूब जपता था जब मरा तो परमात्मा के सामने ले जाया गया उसी दिन गांव की वैश्या भी मरी जिसने कभी राम का नाम जप किया ही नहीं था वैश्या को तो परमात्मा ने कहा ले जाओ स्वर्ग और इन सज्जन को पहुंचाओ नरक। वो आदमी तो बहुत नाराज हुआ उसमें कुछ गलती हो रही ये क्या अन्याय है मैं 24 घंटे राम राम जपता था माला फेरता था और मुझे नरक भेजा जा रहा है परमात्मा ने कहा इसीलिए तूने मुझे जिंदगी में एक मिनट चैन न लेनी थी राम राम राम राम तू मेरी छाती खा गया इस वेश्या ने मुझे कभी नहीं सताया तुम जरा ख्याल करो प्रीति तुम क्या कहते हो ओठों से यह सवाल नहीं तुम्हारे हृदय की भावदशा क्या है मंदिर रहे कहू नहीं धावे अछपा जपे अध गगन मंडल मनी बरे देख छवि सोहे सप्त न्यारा और अगर तुम शांत होकर मौन होकर भाव ही भाव में स्मरण करोगे तो जल्दी ही तुम पाओगे गगन मंडल में तुम्हारे भीतर के आकाश में उसकी ज्योति प्रकट होती उसकी छवि प्रकट होती सोहे सप्त नारा और वो जो सबसे अद्वतीय उसका दर्शन होता है अदृश्य दृश्य होता है जेही विश्वास तहा ले ला गई ते तस्काम समा उतने दूर तक ही तुम्हारी यात्रा होगी जितने दूर तक तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए श्रद्धा को ही ख्याल में लेना और बाकी सब बातें गौण हैं नमक खाओ कि घी खाओ कि ना खाओ ये सब बातें गौण हैं उतने दूर तक ही यात्रा होगी जितने दूर तक श्रद्धा है जय ही विश्वास तहा ले ला गई बस जहां तक श्रद्धा है वहां तक तुम जा सकोगे अगर श्रद्धा पूर्ण है तो एक क्षण में यात्रा पूरी हो जाती पहले कदम पर ही मंजिल आ जाती ही काम समारा जगजीवन गुरुचरण सी स्थिर छूट भरम के जा रहा श्रद्धा कहां सीखोगे जगजीवन कहते मैंने तो गुरु के चरणों में सिर रख के सीखी मैंने तो अपने को वहां समर्पित करके सीखी श्रद्धा कैसे तुम्हारे भीतर उमगेगी कोई जला हुआ दिया दिखाई पड़े कोई खिला हुआ फूल दिखाई पड़े तो तुम्हें भरोसा आए कि मेरा फूल भी खिल सकता है कि मेरा दिया भी जल सकता है श्रद्धा तर्क की बात नहीं है सत्संग का परिणाम है सत्संग करो खोजो किसी ऐसे आदमी का साथ जिसकी मौजूदगी में तुम्हें लगता हो कुछ ऐसा है जो जानने योग कुछ ऐसा है जो पाने योग जिसकी मौजूदगी निमंत्रण बन जाती हो अज्ञात का जो तुम्हारी आंखों में देखे तो तुम चल पड़ो किसी यात्रा पर क्योंकि तुम्हें तो परमात्मा का कोई पता नहीं लेकिन जिसको पता हो उसकी आंखों में भी उस परमात्मा की झलक होती जिसने उसे देखा हो उसके पास बैठने में भी उसकी तरंगें तुम्हें तरंगायत करेंगी सत्संग एक अनूठा प्रयोग है जहां श्रद्धा जन्मती है श्रद्धा सत्संग का फल है जग जीवन गुरुचरण सी स्थरी छूटी भ्रम के जारा सारे भ्रम से मैं छूट गया सारे भ्रम से छूट गया अपनी बुद्धि अपना सिर अपना सोच विचार अपना तर्क सब गुरु के चरणों में रख दिया वहां से श्रद्धा उमगी और श्रद्धा के पंखों पर जो सवार हो गया वो चल पड़ता है वो पहुंच जाता है नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुला हो आचित है